और भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा रहस्य का अमृत पान हम कर रहे हैं हमने पूर्व के चार ऋषियों का पाठ किया है शब्द शब्द उनके अर्थ जाने हैं आज नए ऋषि में प्रवेश है हमारा कर्म भाव ऋषि ये ऋषि भी हमें हमारे जीवन का सत्य और अमृत बढ़ाएंगे अभी तक हमने देखा कि यज्ञ के मामले में हम बाहरी बैठे हुए थे और जबकि वेद की हर ऋषा भीतर के उस ब्रह्म यज्ञ की बात कर रही थी श्रीमद् भगवद गीता भी और सनातन धर्म की हर रहा के हे अर्जुन यज्ञों में मैं अधिक यज्ञ हमको लगा बस बाहर वाला ही यज्ञ सब कुछ है नहीं वो निमित है जैसे ये शरीर निमित है बनाने वाले तो आत्मा है उसी प्रकार वाह यज्ञ निमित यज्ञ है नैमितिक है ये भौतिक जीवन के सुखों को बढ़ाने वाला है दुखों का शमन करने वाला है बाहर का यज्ञ ये हमको हर ओर से हमारी रक्षा करने वाला है लेकिन आत्मा के रहते हमें कितनी रक्षा और चाहिए जबकि अंतर का यज्ञ हमें बारंबार जीवंत करने वाला बारंबार इस रूप को देने वाला क्षण क्षण हमें बुद्धि और विवेक से वरत करने वाला हमारे जूठे भोजन को बन के शब्दी का राम एक एक कण रथ का बनाने वाला हर सांस और जीवन के क्षण प्रदान करने वाला गोविंद हरि हरिओ नारायण हरि गोविंद हरि हरिओ नारायण इस प्रकार हमने बहुत अच्छे से अपने को पाया है वेद कहते हैं अवेद का मत है धर्म का मत है कि जिसने अपने अंतर में पूर्णता नहीं पाई वो सदा अपूर्ण रहा और उसके दुख पीड़ा और व्यथाओं का कभी शमन सदा के लिए हो जाए ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा पूरक बन के आत्मा रहता है मुझमें मुझे उसी में सारे सुख खोजने हैं उसके बिना ना एक क्षण जीवन नहीं आवागमन भी नहीं है तो उससे मुझे कभी दूर नहीं होना मुझे अपनी आत्मा में ही अपनी पूर्णता खोजनी है बाहर जगत तो सेवा है यहां सेवा के सुख उठाने हैं पाने का लोप नहीं करना दाता भीतर विराजता है मंदिर बनाते हैं हम लोग तो हमें ध्यान रहता है कि यहाँ गंदे संदे होकर सड़े विचार और स्वभाव से नहीं जाना यहां कोई गलत बात मत करना ये भगवान का मंदिर है बाहर जो मंदिर है वो तुम्हारी ही तस्वीर है प्रभु बना रहे हैं इस मंदिर को इसका कोई भान नहीं और खाली ईट पत्थर के मंदिर ही मंदिर होंगे अपने को पढ़ना पहचानना और जानना है कि प्रभु का बनाया धाम है ये वैकुंठ है ये। इसे कभी मैदा नहीं करना है और बहुत सारे हमारे संदेह भी टूटे हैं कि ये रह जाए कि वो रह जाए द्वैत है कि अद्वैत है कि त्रैत है आ, वो इस लोक में है कि उस लोक में है कहा बंदे जो कुछ है वो तुझ में है अपने को पढ़ अपने को जा सारे लोग तुझ में है क्यों झगड़ों में पड़ता है तेरा तुझ से जुड़ जाना ही तेरा मोक्ष है बाहर भागना भटकना है बाहर सेवा को जा भीतर के बैकुंठ में मोक्ष के लिए तैयार हो जा क्योंकि जीवन एक यात्रा है आज जो दिख रहा है वो कल नहीं होगा गाड़ी जिंदगी की बढ़ती जाएगी जिन्हें तू अपना बनाए बैठा है कल जब तू ही डब्बे में नहीं होगा तो ये तेरे कहां होंगे चिता की लकड़ियों पर बसमी के अंबार में ये तेरा रूप भी लौट जाएगा और तेरी यात्रा कहीं और जा रही हो लौटेगा तो अंतर जगत स्वजगत तो पाएगा आत्मा ही श्री राम है मन ही दशरथ है मनोवृत्तियां ही कौशल्या सुमित्रा और है। राम रूपी लक्ष्म योगस हो गया भाव लक्ष्मण है समर्पिता भक्ति ये देह ये जीवात्मा ये ही जानकी है भक्ति का स्वरूप है भक्ति ही इस जीव आत्मा का रूप है जिसके पास भक्ति नहीं है उसके पास कोई रूप नहीं है हाँ, भक्ति में रत भाव ओताप्रोत भाव सदा डूब गया भाव भरत है और हर असत्य और अज्ञान को नकारते हुए पूरी मजबूती के साथ आत्मा से जुड़े रहना है गोविंद के चरण नहीं छोड़ने ये भाव शत्रुघन है हर उस भाव को मार दूंगा जो मुझे प्रभु से अलग करे क्योंकि मेरा सगा वही है और क्योंकि वो सब में है इसीलिए सब सगे हैं न कि ये मेरा घर वो तेरा घर ये गलत है और क्योंकि वो घटगट वासी है सर्वव्यापी है बहुत से लोग कहते हैं के मूर्ति पूजा ढोंग है पाखंड है तो एक सूफिया न बात आपसे करता चलूं। अगर वो परमेश्वर खुदा गॉड जो भी खाओ अगर वो बुद्ध बुधप्रस्त ना हुआ होता तो तमाम कायनात बुतों से क्यों कर भरा होता बोलो तुम्हें बनाने वाला कौन है अरे बुध तुम भी तो हो तो अगर वो बुधपरस्त ना हुआ होता तो सारा कायना तमाम बुतों से क्यों कर भर गया होता मत कहो कि बुध परस्ती है गुना नाम है अव्वल उसी का आएगा क्योंकि सबसे बड़ा बुधपरस तो वही है कहना कि ढोंग है पाखंड है अरे हर एक में उसकी रोशनी को देखो उसे रोशन करो वो सब में है और वो मुझ में है और हम सबका वही है सबका सब में है आए ऋचा खोले क्या कहते हैं प्रावो भ्यम पुराणा विषाम देव्यतीना अग्नि सूक्ते भिर वचो भीरी महे यम सीदंत सीदन्यलते इलते इलते और ईलते दोनों हैं यहां है ना और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मधुचंदा ऋषि की पहली ऋषा में हमने पाया अगनि ईले कहें या ईड़े कहें हा तो इस प्रकार इस आचा का भाव लें लेंत काल से हर हो प्रमुखता से वो सत्ता वो शक्ति वो परमेश्वर यम हवन की यज्ञों के द्वारा जो उत्पन्न कर रहा है संपूर्ण सचराचर प्रो यह हव्यम पुराणा पुराणा नाम विषाम पूर्व माने हर प्रचुरता से बारंबार जो हम सबको उत्पन्न कर रहा है व्यापक रूप दे रहा है बुद्धि दे रहा है सामर्थ्य दे रहा है एक एक क्षण दे रहा है और चारों ओर जिसकी रोशनी है भीतर बाहर जो चगमग है विषाम देव यतीना, वो देवता वो ईश्वर वो परमेश्वर जो यतियों योगियों मुनियो सबका पूज्य है जो अग्निम उसी की ब्रह्म अग्निया उन्हीं के सूक्त हैं सूखते भी जो कुछ वेदों में कहा गया है जो कुछ सनातन धर्म की किसी भी आदि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है वो अग्नि जो तुझ में प्रज्वलित है अग्निम सूक्ते अभी सारे सूक्त और श्रुतियां और वेद उसी को कहते हैं खाली बाहर मत समझ बैठना अब तो पांचवें ऋषि में आ रहे हो यदि गंभीरता से ले लोगे तो अमर राह मिल जाएगी और तुम्हारे पास ये सबसे बड़ी दौलत है जो तुम बोर्ड पर नोट कर रहे हो अगर इसको जी भी लोगे तो बेशक अमर राह पा जाओगे तो इसको नोट भी करो और इसे कंठस्थ करो इसे भाव बनाओ और इसी की राह तैर जाओ तो कहा अग्निम सूते भी ही वचा के सारे सूत जो ब्रह्म ज्वालाओं को अग्नियों को गाते हैं वेदों में वचा जो सूर्य है जिसके सम्मुख हम रहते सदा है ना अभी ईम है जिसके कारण इन आंखों में रोशनी और बिनाई है सूरज तो वो आत्मा है मेरा अग्नि तो वो भीतर प्रज्वलित है मेरे यम जिसके कारण सीमित अन्य वो परमेश्वर कैसे है सीमित कि हर और व्याप्त है और हम सबने वही व्याप्त है सूक्ष्म होकर समाया हुआ कि जिसमें समाता है सचराचर वो आत्मा वो यज्ञ समाया मेरे भीतर और अंधता देखो कि हम भाग रहे हैं बाहर सी नहीं जानने ई आओ आज उसका यजन करें आओ आत्म यज्ञ में आए चलो कि अंतर में प्रलय की अग्नियों को प्रज्वलित करें आओ के आत्मा के साथ योग करें और द्वैत करें जुड़ जाएं आओ के अनंत की राह पाए ऋषि का प्रथम पुष्प है जिसका आज हमने पान किया है वेद संपूर्ण श्रुतियां स्मृतियां और सारे ग्रंथ मुझे मेरे भीतर बुलाते रहे हैं और मैं भागता रहा हूं बाहर बाहर कुछ पाने की चाहत मत रख दाता भीतर है जैसे रखेगा रैले बाहर तो सेवा है सब में वो है इसी भाव से सबकी पैर की धूल माथे से लगाएंगे सेवा करेंगे मालिक पेड़ों से तनखा नहीं मांगता मालिक देता है इस बात को पशु भी जानते हैं तो हम क्यों नहीं मानते इसे कहते हैं कुत्ता भी एक मालिक का होता है और हम तो बाहर मिल्कियत बना रहे हैं मालिक तो हम हैं फिर उसकी बात ही कहां रही जब खुद हो गया तू मालिक तो अब खुदा क्या खोजता है बात तो यही ठीक गई ये मेरी मिलकियत है ये मेरी संपत्ति है ये मेरा घर है हाँ अब तो तू भी भगवान हो गया है ये तेरी मिलकियत कैसे हो सकती है मालूम है ये तो रहेगी तुझे जाना होगा और ये उसी की रहेगी जिसका जहान है तो तेरी कहां से हो जाएगी सुबह से शाम तक परेशान रहते हो झूठ कपट और फरेब की लाठियों के सहारे चलने की कोशिश करते और आत्मा का ये मजबूत संबल है उसे स्वीकारते नहीं हम आज की ऋषा में इस ऋषि ने हमारे भीतर की तार छेड़ दिए है कि प्रा वो वो जो व्यापक रूप से हर ओर व्याप्त होकर कर रहा यज्ञ पुरुणाम असंख्य असंख्य अनंत अनंत विशाम और उसी की ज्योतियों से जहां जीवन है सबका जगमग सासे हैं धड़कने हैं सोच है विचार है फीलिंग है अनुभव है अनुभूतियाँ हैं विशाम और जिसके कारण भीतर बाहर होती है रोशनी ये आंखें देख सकती हैं जिसके हटते ही मुर्दे की आंखों को एक हजार सूरज भी रोशनी नहीं दे पाते देव यती नाम जो संपूर्ण देवी देवताओं का और यतियों का सबका परम पूज्य है अगनिम और जिसको अग्नि के रूप में सूखते भी सभी सूक्तों ने उसके सम्मुख उस अग्नि के सम्म गाया है वो तो ब्रह्म ज्वाला है जो हम सब में प्रज्वलित है जो आज भी जोठे भोजन को रक्त के कणों में अस्थि में मांस मज्जा में लौटाती है और गर्भस्थ शिशु बनाती है आज अपने को इतना अपने से इतने दूर मत जाओ ये निर्धनता तुमसे फिर चीन आ जाएगी महाधनी हैं हम सब अपने अपने अंतर में और कटोरा पकड़कर बाहर मांगते हम सब भीख तो कहा अभी ईमाहम जिसकी ज्योतियों से सीमित अन्य संपूर्ण सचरता जिसमें व्याप्त है जिसकी सीमाओं में आया हुआ है सारा सचराचर हर कोई और जो तुम में सीमित हो गया है इतना विशाल होकर भी तुमने समाया है ईडते आवाज उससे जुड़ जाए आओ आज गीत उसी के गाए आओ कि उसको लाठी बनाए सहारा बनाए और बाहर की भटक खत्म कर दें मत कहो कि ये ये है वो वो है हर रूप उसी का बनाया है तो जिस हर रूप में उसी का स्पर्श है तो कौन घटिया है कौन महिला है सबको प्रणाम करो और अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाओ एक पूर्ण जीवन एक असीम सुख और एक सुखद राह पा जाओगे जितना बड़ा विश्वास है जितना बड़ा समर्पण है उतना ही सुख है और अमर रहा है आए समा कर साथ ब्रह्मसूत्र खोल लें आज का हर रिचा हमको हमारे भीतर लेके जाती है और हम बाहरी बाहर भागते हैं जबकि बाहर निमित जगत है तुमने बेटा नहीं पैदा किया तुम्हें उंगली बनानी नहीं आई तो तुमने बेटा का किसने किया ब्रह्म ज्वालाओं ने जो तुम्हारे भीतर यज्ञ प्रज्वलित है उसी ने अन्न को शिशु के रूप में ढाला कोई भी डॉक्टर एक जीवंत कोष आज तक नहीं बना पाया वो ब्रह्म ज्वालाएं वो यज्ञ की अग्नियां बनाती हैं। बाहर की यज्ञ से हम लड़कों को उनके भीतर का रूप पढ़ाते हैं और आप तो कबूतरबाजी में लग गए थे कहानी पढ़ रहे थे समझो इस बात को वेद जात ना जाने पात ना जाने लिंग भेद ना जाने जीव मात्र से भेद नहीं करता ये प्राणी मात्र का धर्म मनुष्य मात्र का नहीं और यही सनातन धर्म है सनातन माने नित्य अजर अमर अविनाशी अर्थात जो अमर आत्मा है आत्मा का जो धर्म है वही तो हम सब की राह है तो फिर संप्रदायों की माचिस की डिबियों में सौदा क्यों बन जाते हो चलो कि आत्मा की राह चलें, आओ गीत आत्मा के गाएं, आओ उस घटघट वासी कृष्ण को श्री राम को जाने आओ कि उस सुगंध में सदा सदा के लिए हम सब सुगंधित हो जाए और ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं समाकर्षण कि सम्यक भाव से उसका आकर्षण ही संपूर्ण सचराचर है सम आकर्षण सम धन आकर्षण या मां हलंत हो जाएगा उसी से जुड़ करके उसी के आकर्षण से तू भी जीवित है और तुम सब जिंदा हो वो आत्मा यदि सांस व धड़कन न दे जिंदगी का क्षण न दे तो क्या तुम जी पाओगे तो कहा समाकर्षा सम मालंत जाएगा धन आकर्षा उसका आकर्षण है तो सचराचार है वो है तो सब कुछ है वो नहीं तो न तू है न कुछ और भी है कुछ नहीं है और उस सत्य को ठुकरा करके जीतते हो अरे गर्व करो कि प्रभु का बनाया ये शरीर मंदिर ये पवित्र देवालय उसमें तुमको रखा हुआ है उसने दम मत करना मिट जाओगे दम रावण बनाएगा गर्व करो कि उस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है गर्व करो कि वो तुम्हें हर सांस धड़कनों क्षण दे रहा है गर्व करो कि वो तुमको हर चीज से नवाज रहा है और जरूर धिककारो अपने आप को कि उससे हटके ची रहे इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि मेरी हर सांस हर धड़कन जो उसकी दी हुई है उसी का संगीत बन के क्यों नहीं गूंजी मैंने अलग होकर क्यों जीना चाह ये मेरा घर ये तेरा घर ये भेदभाव क्यों करने चाहे? मैंने सब में राम क्यों नहीं देखा गांव का गवार लड़का जिस हीरो पे फिदा होता है उसका डुप्लीकेट हो जाता है कपड़े भी वैसे पहनेगा बाल भी कटा लेगा गंवर लड़का वो भी इतना समझदार होता है और लानत है मेरी भक्ति पर कि राम की सहजता नहीं आई राम की सरलता नहीं आई राम की आवा नहीं आई श्री राम का रूप नहीं आया अरे कौन सी भक्ति करते हैं हम लोग शैतूत के पेड़ पर कीड़ा भी शैतूत के जैसा रूप ले लेता है तद्रूपता ले आता और हम में क्या आया कपट झूठ फरे और नहीं आई तो वो प्यारी सी मीठी सी भक्ति नहीं आई और वो सुखद क्षण नहीं आया आत्मा से जुड़ने का भाव नहीं आया वो सांस ना दे तो दुनिया की दौलत भी तुम्हें तो जिंदा नहीं रख सकती छोटी छोटी चीजों के लिए तुमने प्रभु को छोड़ा झूठ बोला हां बेशक हम सब लज्जित हो शर्मिंदा हूं क्या हमने फरेक कपट और झूठ का सहारा क्यों लिया वेद का ऋषि खोल रहा है आंख अब खुली रहने दो सत्य को देखो और इसी नकारो मत आप बगे भी ये कहना कि वो बड़ा है वो छोटा है पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप लोग हमने तो जब से उस बड़े को देखा सब में बड़े ही नहीं बन पाए सबकी पैर की धूल ही आज भी माथे से लगाते हैं तुम तो ऐठ लाए कहां से रावण बनना क्यों सुहाता है हमको जब समय वो बैठा है तो बड़ा कैसे हो जाऊं? वो तो गोविंद है मेरा सर्वस्व है मेरा का नारायण हर घट में आप बसे हैं सचराचर में व्याप्त है आप प्रभु सचराचर की चरण रस को माथे से लगाऊंगा वो हाँ भी बड़े हाथी रहेंगे मैं बड़ा होने का कोई स्वप्न भी नहीं सजाऊंगा न चीला न चंदाजोविंदा दिख जाए वो तो फिर और क्या देखना है बाकी और उसी का बनाया सचराचर है चाहे जिस नाम से पुकारो तो हर रूप को प्रणाम करो हर प्रणाम उसक जाएगा और तेरे हर भाव को वो छूमगा भीतर है तेरे गोविंद हरिओ नारायण कथा में चले जो हमारी कथा है गोविंद भगवान जब रुक्मणी जी को लेके आए विवाह की जब बात उठी तो वासुदेव ने कहा जब तक नंद यशोदा अवरज के सब गो गोपियां नहीं आएंगी, विवाह कैसे होगा कहा का नहीं है, ये क्या कह रहे हो कहा कि कोई भी पूजा पाठ विवाह होगा तो अपनों की बीच तो ही होता है वह मेरे अपने उनके बिना दाऊ मैं विवाह नहीं करूंगा दूध भेजे गए और सबने कहा कि हम नहीं लौटेंगे दस वर्ष का था जब वो कह के गया था कि शीघ्र लौटूंगा अभी तक नहीं आया जाने कितने दशक बीत गए वो आएगा तो हम चले तो स्वयं भगवान वासुदेव पधारे विवाह रुका करा और फिर उस रात की कथा हमने पिछले रविवार सुनी कि श्री राधा चांदी की बांसुरी ले आई कहा गोविंद जाते समय आप इसे मेरे पास छोड़ गए थे आज आप फिर बांसुरी बजाएंगे और गोविंद आज आपके साथ महाराज होगा हमने बहुत विस्तार से जाना है कि भक्ति खाली एक केजी का कोई कैदा भर नहीं है इसे पाठशाला की तरह कक्षा कक्षा आगे बढ़ना होता है अपने को धोखा मत दो तो। जो इसमें नहीं डूब पाया जो संसार में ही डूबा रहा तो, वो तो संसार भर भटकेगा चौरासी लाख यो नहीं चौरासी लाख बार करोड़ों बार पता नहीं कब उतारूंगा कोई दूसरा तुमसे दुश्मनी करे तो बात मुझे समझ में आएगी लेकिन तुम अपने इतने दुर्दांत बैरी अपने को सदा सदा के लिए भटका देना चाहते हो उस परमेश्वर को सत्ता को जो तुम में बैठी है तुम उसका भान भी नहीं लेना चाहते अपने इतने बड़े शत्रु हो गए हैं हम सब नहीं तो तड़प क्यों नहीं जगी व्याकुल क्यों नहीं हुए हम कि नहीं स्वामी जी अब हर सांस गोविंद में जी जाएगी उससे हटके कोई जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं हम क्यों नहीं झुक पाते हैं हम फिर क्यों गलत रास्तों पे सड़ी हुई सोच में फिर क्यों फिसल जाते हैं हम एक गंभीर बात है कोई शब्द चातुर नहीं सत का संग है सत्संग हम क्यों नहीं चल पाते इस रास्ते में हम फिर क्यों असत को ही सब कुछ मानकर जीने लगते हैं अरे बाहर तो सेवा करनी थी और फिर यही विधि भी दी राके दादा तो भीतर है लेना तो उससे है जहां से दे वो तो सब घट में बैठा है वो घटगट वासी यही धर्म की राह आदिकाल से रही है सनातन धर्म की चेले चंदे कोई नहीं करता था कोई गुरु माने ये उसका भाव है हम तो सब में देखेंगे नारायण आपको सबकी पैर की धूल ही हमारा चंदन तिलक होगी गुरु और शिष्य का भी ये मधुर भाव है कसमें खाना कौल बराना उस्ताद वाद, शागिर्द वाद और जमुरा वाद कहां से लाए हैं आप लोग सारे संप्रदाय ना ये धर्म की राह नहीं है यहां भाव जगत प्रधान है जो तेरा भाव है तुम मुझ में उसको देख ले मेरा भाव मैं देखू गोविंद बात खत्म वो बोले दा, वो दादा गुरु हैं वो परदादा गुरु हैं वो नगर दादा गुरु हैं अचारे क्या क्या बातें सुनाते हैं लोग ये सब क्या होता है गोविंद नारायण आए और गोपियां सजी और वो रात फिर महाराज की थी राह महाराज तो हर बरस होता था शरद पूर्णिमा में हर पूर्णिमा में क्योंकि कृष्ण तो सब गोपियों ने अपने भीतर बांधे हुए हैं और महाराज तो मेरा मुझसे मुझ में होना है बाहर का काम क्या है बोलो और आप लगे ठुम-ठुम करके नाचने ये महाराज नहीं है हर खामोशी में वो मुखरित रहे हर सांस उसको लिपटी रहे हर धड़कन उसे गुनगुनाती रहे जहां बैठा हूं गोविंद आप में हूं एक निरंतर रस बरस रहा है ये महाराज है उसके लिए जब जब मेरा मन पूर्णिमा के चांद से चमक जाए मेरी वही शरद पूर्णिमा हो जाए हर क्षण में हो सांस सांस में हो तो भक्ति अपनी परिपक्वता पाए रोम रोम उसने जीवन ने पूर्णता पाई है और मैं जी जाता हूं उसको जब जब जितना बाहर भागूंगा उतना अपूर्ण होगा जब जब भीतर आऊंगा मुझे मेरी पूर्णता मेरी परिपक्वता सहज ही मिल जाएगी काश हम इसे समझ सकते और यही वेद की रिचाओं में गा रहे हैं अब भाष्यकारों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इनको भी नहीं बख्शा एक एक शब्द का अर्थ है आपके पास और पढ़िए और इसे संजो के रखिए पीढ़ियों के लिए रखिए क्योंकि यही एक दौलत है जो आपके अनंत की राह में काम आएगी अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप में प्रभु भक्ति की गहराई क्या है गर्वता क्या है और समझ क्या है इनसे भागिए मत वेद की रचाओं से क्योंकि ये तो धड़कने हैं आपके भीतर के क्या आपने धड़कनों से दूर भागना चाहोगे नहीं भाग सकते और उस रात गोपियां सजी गोविंद सजे और फिर हुआ महारास रात बढ़ती चली गई भीतर और बाहर के चंद्रमा विशाल होते गए एक जग जगमगाते हुए थाल जैसे बन गए यमुना भी स्थिर हो गई जैसे आंगन बन गई हो इस महाराज का और तभी एक लपट उठी श्री राधे में अंग अंग रूप सर्वांग वो बन कृष्ण में विलीन हो गई और गोपियां भी बन के ज्योतियां कृष्ण में समा गई और उनकी देह चंदन हो गई यही वही गोपी चंदन है जो आज आप खरीद के लाते हैं जब भी मथुरा बृंदा बन जाते जिनके मिलन के भाव थे वो मिल गए और जो कृष्ण को अपना आराध्य तो मानते हैं लेकिन पुत्र है वो नंद और यशोदा जी उनके साथ गए हाँ उन्हीं को लेकर के और गऊ को जो शेष थी गोविंद लौटे द्वारिका अब बताओ प्रभु से कौन सा भाव रखे भक्ति कौन सा भाव रखना चाहोगे अनंत भाव बोलो इसीलिए बस की कहानी सुना के आया हूं भाव गया भक्ति गई भाव गया सर्वस्व लुट गया इसीलिए सब कथावाचक योगी और मनीषी कहते हैं कि कृष्ण को छूट के प्यार करो उसका मतलब बाहर से नहीं अंतरात्मा से है अपनी है अलग ऐसा बाहर भागने वो फलाने के अवतार है क्या ये भूल मत करो वो स्वयं विराजते हैं आप सपने उसी के साथ झूमते रहना है उसी में बसना है उसे अपना सर्वस्व बनाना है तो उसमें खो जाना है और छोटे छोटे भाव रखने हैं तो अलहदगी हो जाएगी बोलो क्या हाँ। क्या नंद यशोदा प्यार नहीं करते असीम प्यार करते हैं क्या मानते नहीं कि कृष्ण ही वैकुंठनाथ है मानते हैं लेकिन फिर भी पुत्र भाव के कारण वे गोपियों और राधा के जैसे उनमें मिल नहीं पाते क्या बोलना चाहोगे बोलो गोपाल कहते हैं ज्योतियों का पालन गो माने ज्योति ज्योतियों का पालन करने वाला और गोपी माने ज्योतियों का पान करने वाली इस सागर में बंधन नहीं होता है क्योंकि मेरे और मेरे मुझ में समाज नहीं है वो बाहर है ये भीतर की बात है बोलो इसमें इंद्रियों का भी कोई अर्थ नहीं है ये तो इंद्रियातीत भक्ति है इंद्रियों से अतीत है कृष्ण लौटे नंद यशोदा साथ में हैं गोप और गोपियां गोविंद में वास कर गई है यहां वेद व्यास ने एक मार्मिक सत्य हमारे सामने रखा है कि कृष्ण का विवाह कब हो कहा उनकी सारी यादें जब पहले उनमें आ जाएं बाहर न रहे और जब कृष्ण कृष्ण हो तभी तो विवाह हो पूर्ण परिपक्व अवस्था से कम कोई शादी शादी नहीं होती बर्बादी होती है <laughs> फिर हर कोई आते हैं मेरे पास रोते हुए <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> फिर बहुत सी कहानियां भी सुनाते हैं ये वो लड्डू है जो खाए वो पछताए जो ना खाए वो पछताए <laughs> और यानी क्या क्या सुनाते हो <laughs> <laughs> अपनी पूर्णता में जाओ सबसे निप जाएगी जब इच्छा ही नहीं तो द्वेश किससे जब चाहना ही नहीं किसी से कुछ पाने का लोभ ही नहीं तो लड़ेंगे किससे सब में नारायण है गोविंद आप जो करो हा इस देश में रहेंगे उस देश में रहेंगे जिस देश में रहेंगे रावरे कहा आप ही के कहलाएंगे नारायण हमने आप ही में जीना है आप ही हमारे सर्वस्व और इस प्रकार श्री कृष्ण का प्रथम विवाह यदि समय की गणना भी करें तो 25वें वर्ष वो मथुराधीश हुए 25 साल से पहले गुरुकुल से लौटना संभव ही नहीं है इतना ब्रह्मचर्य अनिवार्य है और जब वो लौटे तो सत्रह आक्रमण जरा के हुए और अठारवी बार जब आया था तब वो द्वारिकाओं में जा रहे थे तो उन निर्जन प्रदेशों को प्रभु ने इसीलिए सजाया था कि जिससे असुर यहां की बहनों को बेटियों को बच्चियों को माताओं को भोले लड़कों को खरीद करके असुर राजाओं से बंदी बनाकर मिडिल ईस्ट तथा अन्य देशों में न ले जाए नहीं तो बेटे आप बाहर चले जाएं, आप सत्संग में ज्यादीत के ले जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कि वो अपने आप को उनकी रक्षा कर सकें क्योंकि मथुरा से रक्षा हो नहीं सकती अक्सर लोग कहते हैं आक्रमणों से तंग आकर के और उन्होंने ऐसा किया ये बात गलत है प्रश्न ये था कि सारे जहाजी बेड़े जिस राह से गुजरते हैं उस राह को सदा सदा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए कि बिना भेंट किए हुए और बिना जहाज़ों की सर्च कराए हुए कोई भी असल जहाजी बेड़े अथवा कोई भी बेड़ा भारत से बाहर नहीं जा सकता उन्होंने कोई साम्राज्य नहीं बनाया था उन्हें मिल्कित बनाने की जरूरत नहीं थी जैसे अभी आप मिल्कित के चक्कर में सत्संग में भी हाँ हाँ गोविंद हरि हरि नारायण हरि ये बताता है कि मुझमें कितनी गहराई है सत्संग की तो जब विवाह हुआ तो महाराज भीष्म ने सारा साम्राज्य कृष्ण को अर्पित कर दिया वसुदेव ने कहा कि वो कोई राज्य किसी का नहीं लेते वो धरती को मां मानते हैं और वो किसी प्रकार का मां को बांटने की बात नहीं करते क्योंकि सनातन धर्म पेड़ों को पौधों को जीवों को और स्त्री मात्र को पूजिया मानता है असुर उसे भोग्या मानता है सनातन धर्म का कहना है कि वीर पूज्या व सुंदर सच्चे वीर वो हैं जो अपने सुखों का परित्याग करके इस पृथ्वी को सजाएं संवारें और जीव मात्र की रक्षा करें इनकी पूजा करें और असुर जो थे जो गुलाम बनाते हैं वो क्या कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, ये तो सब भोगने के लिए हैं। आप अपने से पूछो कि आप क्या हो क्योंकि जिसकी सोच नहीं बदली जिसने धर्म की राह में अपना अपने को मनसा वाचा करना धोया नहीं वो सनातन धर्म का भक्त होगा कैसे वो तो कोई असुर जाति होगी सनातन धर्म का एक ही माता है कि वीर पूज्या वसुंदरा कि शौर्य इस बात में नहीं वीरता इस बात में नहीं कि आप दूसरों को सताए उनके घर लूट लाए उनका जीना हराम कर दें और निरी पशु पक्षियों और वनस्पतियों का विनाश करने लगे यह तो महापाप है यह तो श्री हरि द्रोह है तुम द्रोही हो। कहता है वीर भोग्या वसुंधरा आज आप उसी में चले गए देखिए दोनों में भेद क्या है दोनों में अंतर क्या है कि जब तक आप माने मानते थे कि वीर पूजिया वसुंधरा दो दो सौ लोगों के परिवार होते थे क्या घर बढ़ते थे और आज आप वीर भोग्या वसुंधरा में चले गए तो दो सगे भाइयों के परिवार भी जोड़ पाते हैं आप सड़ गई है सोच हमारी और सड़ी सोच पर भी हम दम्भ करते हैं कि स्वामी जी हमने तो बड़ी कामयाब जिंदगी जी अपना हक जरा सा किसी को लेने नहीं ले इस सड़ांध पर भी तुम्हें दम्भ दम्भ करते हैं आप लोग जो सुख त्याग में है जो सुख प्रभु के समर्पण में है उसको सनातन धर्म की धारा ही जानती है कि किसी को मिटाने में कोई सुख नहीं सुख तो है उसे खिलखिला दो उसे खुश कर दो और उसकी खुशी में अपनी भी एक छोटी सी खुशी ढूंढ लो मनोवृत्तियां और राक्षस हैं और बन्ना भग जाते हैं भक्त होते हैं जो सबके सुख का कारण बने भक्त होते हैं जो सबको प्यार दे भक्त होते हैं जो अपने से बाहर हर कर्म को सेवा माने और अंतर जगत को स्वजगत मानते हुए अपनी आत्मा के साथ घुल कर जिए भक्त वो होते हैं ये कौन सी आपने नई भक्ति असुरों से ले आए आप बड़े से आने बड़े कायदे कानून मालूम है कैसे किसी को का घर उतारा जाता है और फिर किस तरह से अपने साधुवाद को भी सजाया जाता है वो भी मैंने यहां देखा है सबसे कहते थे चेले बनाओ चंदे पुटुरो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंड थे लंबे लंबे श्लोक भी याद थे भक्ति पूजाएं भी बहुत सी जानते थे हम हमारी यही समझ में नहीं आता था कि किस रास्ते पर हैं सुर के अथवा असुर के तो कहा जिसका कपड़ा पहने उसके सारे कब जीएंगे और वो सब में बैठा है तो जो प्रभु अंतर्भाव से करें इच्छा कहीं नहीं जाएगी इस आश्रम से बोले भूखे मरेगा हाँ मरेंगे ना तुम लोग जाओ सुख से ची लो मुझे ये भी पसंद है और आज कितने दशक आपके साथ हो गए ये जंगल जगमग ही रहे उसकी भक्ति में और पैर की धूल के आगे कोई कामना कहीं नहीं गया उसी की दया कृपा बूंदों से ही ये स्थान भी बनता रहा ये मंदिर भी हैं तपस्वी की तो आड़ होती है अच्छे लोग ही बूंदे गिरा गिरा करके घड़े भरते हैं और घड़े उलीस दिए जाते हैं और ये रूप प्रकट हो जाते हैं तो अगर पूछो कि इन मंदिरों को किसने बनाया है तो कहेंगे स्वयं नारायण बना गया हम क्या जाने क्या हमारे पास तो कोई इनकम नहीं और हमारे साथ कोई पूंजी भी नहीं आए जरूर थे चंदे बटोरने के लिए अपने अपने मतलब को ऐसे बहुत आए लेकिन हमने आपकी पैर की धूल को ही चूमा और ये एक पवित्र स्थान आप सबको अर्पित है सनातन आश्रम के रूप में काश आप अपनी छोटी छोटी सोच को फेंक पाते तो आप हमारे साथ भी वही बैकुंठ का सुख पाते जिसे हम सब तपस्वी जीते जिसने अपने में पूर्णता नहीं पाई वो कुछ नहीं पाता है तो वीर पूज्य वसुंधरा, न कि वीर भोग वह सुंदरा है, स्वयं महाराज भीषमक ने ही कन्या किया था और इस प्रकार हमने रुक्मणी मंगल को सुना है अपहरण को नहीं अपहरण असुर कर रहे थे गोविंद तो उद्धार गया है, हाँ और ये प्रथम विवाह हुआ और इनके पहले पुत्र हुए रुक्मणी जी से एक ही बेटा हुआ वो प्रद्युम है फिर एक विवाह श्री कृष्ण का और हुआ हाँ, फिर उसके साथ ही लीला कथाएं भी थोड़ी सी लेंगे हाँ इस अमृत रस को पीना चाहिए इस संसार रूपी सागर के किनारे असुर बसते हैं बहुत सारे तू द्वारिका बसा ले ब्रह्मरंध्र है द्वारिका तू इसमें बस जा वैकुंठ मिल जाएगा यह कथा तो सागर के किनारे द्वारिकाएं हैं और द्वारिका में वैकुंठ है ब्रह्मरंध्र में आत्मा से वहीं जोड़ कर ले अनंत की राह पाएगा स्वता देवयान से ब्रह्मांड से ज्योति बन का प्रकट होगा नहीं तो चिता की लकड़ियों पर तेरे ही स्वजन तेरी कपाल क्रिया कर तुझे प्रेत योनियों में भटकाएंगे मर्जी तेरी एक कथा और ले लेते हैं आज आरम्भ कर देते हैं फिर चलती रहेगी हाँ भगवान का एक दूसरा विवाह हुआ था बस दो ही विवाह हैं उनके इतिहास में वसु वासुदेव के लेकिन जब वो घटगढ़वासी आत्मा है तो जीव मात्र से विवाह उनका है आप सब से, हा तो यहां अध्यात्म इतिहास और धर्म का एक सुंदर महाप्रयाग है ये रहस्य लीला कथा रहस्य का आपाभ्रंश रहहास हुआ आज भी मथुरा वृंदावन में हा जरूर लगाते हैं राहस है और फिर बाद में वो रास हो गया है ना समझ में आ तो ना है तो आत्मा के रहस्यों को जानना मेरा मुझ से जुड़ना मेरा मुझ से परिचित होना नाटकों के द्वारा इसको हम क्या कहेंगे रहस्य लीला हा? और इन लीला कथाओं के द्वारा ही हम यह अमृत वेद पढ़ाते हैं गुरुकुल में बच्चों को महाराज सत्यजीत हैं योद्धा है राजा है राजा का वहां अर्थ नहीं है वहां तो सौ सेवक हैं और उनकी एक सभा है जिसका नाम है सुधर्मा सभा कृष्ण ने कोई साम्राज्य नहीं बनाया है उन सौ द्वारिकाओं को के संचालन के लिए उनके जो जो सेवक अधिपति अध्यक्ष जो भी आप चाहो मान लो जो बनाएंगे तो उनकी एक सभा है सुधर्मा सभा और उन सब की पंचायत में ही सब निर्णय होते हैं इससे बड़ा प्रजातंत्र विश्व में कभी कहीं नहीं दिखा भारत की डेमोक्रेसी है या डेमनक्रेसी है हा मालूम नहीं है लेकिन राम और कृष्ण के राज्य में प्रजातंत्र है वो श्री राम कथा में जब हम आएंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे कि वो कहानी क्या थी जो सरयू के तट पर हुई थी वो मूल कथा क्या थी आज आप चिल्लाते हैं राम ने जानकी जी को अग्नि परीक्षा क्यों ली त्याग क्यों दिया है ना ये बड़ी भोली बातें हैं अग्नि परीक्षा राम ने नहीं ली जानकी ने ज्वालाओं में प्रवेश करना चाहता तो राघवेन्द्र ने कहा कि जो तुम कर रही हो ये उचित नहीं है क्योंकि आज तुम नहीं जलोगी जाने कितनी अवलाओं को जलना पड़ेगा क्योंकि बड़े जो करते हैं वही परम्परा हो जाती है तो जानकी वहां मत जाओ मेरे साथ अयोध्या चलो तो उसने कहा कि मैं किस साहस से लौटू थोड़ा इस थोड़े से मैं इसको ले लेते हैं कहा कि मैं किस साहस से लौटू आप जानते हो मैं पवित्र हूं अयोध्या वासी तो नहीं जानते तब अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा कि जानकी मेरी आश तुम्हें कभी नहीं जलाएगी हे निष्पात तो कभी किसी युग किसी काल में नहीं जलाई जाएगी इसीलिए आज भी चिता पर हम कपाल क्रिया करके जीव जानकी को अलग करते हैं दे तो जलेगी जानकी नहीं जलाई जाएगी आपने कथाओं के मर्म ही नहीं जाने और कथावाचकों ने जहां घुमाया और कथावाचकों को असुर संस्कृतियों ने जहां घुमाया वो आस्थापूर्वक घूमते चले गए तब भी जानकी ने कहा कि मैं लौटने में अपने को असमर्थ पा रही हूं राघवेन्द्र तो कहा तू तो क्या चाहती हो तो कहा आज आप इन अग्नियों के सामने हे राम संकल्प लें। कि मुझ को ले कि यदि मुझको लेकर किसी ने रघुकुल पर कीचड़ का एक छीटा भी डाला तो आप मुँह नहीं करेंगे आप तत्ण मेरा परित्याग कर देंगे ये जानकी ने मांगा और तब श्री राम ने कहा था जानकी मैं आज एक नहीं दो संकल्प लूंगा क्योंकि इसके बिना तो तुम अयोध्या लौटोगी नहीं इसलिए मैं दो तो संकल्प लूंगा कि यदि तुम्हारा नाम लेकर किसी ने रघुकुल पर कलंक की जड़ उछाले जानकी तुम पुनः वनवासी होगी लेकिन राम भी शरीय में प्रवेश कर जाएगा अयोध्या का परित्याग राम अपने को लादेगा नहीं हाँ सबको जेल में बंद नहीं करेगा सेकुलर डेमोक्रेसी में हाँ जो इंदिरा जी ने किया था ऐसा नहीं करेगा राम अपनी मर्यादा को अपनी मर्यादा का कफन पहनकर सरियों में प्रवेश कर जाएगा अर्थात सन्यासी हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए अवध का त्याग कर देगा तू तो जान ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ वो तो विदुषियों ने बहुत गाया और किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि श्री राम क्यों सरयू समाया क्यों त्यक्त हो गई थी अयोध्या श्री राम से आज यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हम हवाओं के पीछे भागते हैं इसलिए नेता रोज हमको मूर्ख बनाते हैं भाई सेक्युलरिज्म क्या है सांप्रदायिकता को भड़काने वाला भेदभाव कराने वाला उकसाने वाला एक षड्यंत्र वो महानतम है हमें ना सांप्रदायिकता चाहिए न सेकुलरिज्म चाहिए हमें तो परिपक्व मानवीय स्तर पर सारे राष्ट्र का एकत्व तो चाहिए परफेक्ट ह्यूमेन कंट्री यहां कोई सांप्रदायिक संकीर्णता ना हो कोई सांप्रदायिकता ना हो कोई भेदभाव ना हो कोई किसी को सताए नहीं सब में एक आत्मा का भाव हो और हर कोई हर किसी पर न्यौछावर हो के जी रहा हो क्या आप ऐसा राष्ट्र नहीं चाहेंगे सेकुलरिज्म की आड़ में सबको भड़काना और वोट बैंक बनाना क्या आप इसे पूर्ण परिपा को मानते हैं ये उस योगों की बात है जब इस देश में सचमुच धर्म सनातन जीता था अमर धर्म था आत्मा की राह थी राघवेन्द्र ने रावण को पराजित किया तो लंका को गुलाम नहीं बनाया क्योंकि हमारी प्रथा नहीं है हमारे यहां वीर भोग पूज्या वसुंधरा है भोगिया नहीं है तो हम उन्हें गुलाम दास कैसे बना ले उसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करकर लौट आए और हमारी सेनाएं ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करी और उसे स्वतंत्र बांग्लादेश सोनार बांग्ला बनाकर लौट आई हमने उन्हें गुलाम नहीं बनाया क्या विश्व में कोई दूसरा प्रमाण है और आज आप अपनी भव्यता खो करके और उनकी जूठन बन गए सोचें विचार करें यहां कोई किसी को परित्यक्त नहीं करता है नारी तो पूज्य है मां है परमेश्वर को भी हमको बनाने के लिए इसी की शरण में आना होता है क्योंकि उसी के घर में बनते हैं हम हम कैसे किसी को परित्यक्त अथवा परित्यक्ता कह सकते हैं यदि हम सनातन धर्मी हैं क्योंकि भले यज्ञ बनाता है आत्मा बनाता है लेकिन मातृत्व तो के लिए उसे इसी की शरण में भी तो आना होता है तो किसी को हम कैसे कहें कि वो सही नहीं है जिसे गोविंद सही कर रहे हैं उसे गलत कहने वाले हम लोग कौन हैं? आत्मा जिसे सही करे उसे कौन कह सकता है कि वो गलत है इसको ये हक है उसको वो हक है ऐसा यहां कुछ भी नहीं था नौ दुर्गाओं के रूप में के सारे रूप भजे और पूजे जाते थे वीर पूजिया वसुंधरा आज तो आप भोगिया में चले गए हा? नियो असुर बन गए वो तो पूरे तो हो नहीं सकते सकतेचरे ही रहोगे वो उधर भी हा? ना ऐसा कभी नहीं होता था जानकी जी ने कहा भी कि राघवेन गलतियां मेरी थी तो भी आपने और लक्ष्मण ने अपने को दोषी कहा कि मां हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए ये लक्ष्मण ने कहा जबकि मैं नहीं लक्ष्मण को भेजा प्रभु आप तो किसी को दोष भी नहीं दे सकते आप तो इतने विनम्र हैं कहां गई वो विनम्रता और वो नहीं है तो राम भक्ति का है हमारे पास बात करते हैं अपने में विनम्रता लाओ अपने में सनातन धर्म की धाराओं को प्रस्फुटित होने दो प्रवाहित होने दो ये भक्ति कोई भक्ति नहीं होती अपने अपने स्वभाव बदलो साधो सूरत समारो जिसने अपने स्वभाव अपनी सोच अपने आचरण को नहीं धोया है उसने कभी भक्ति नहीं पाई यही जीवन के सत्य हैं, और इससे हटके सत्य नहीं है राघवेन्द को रोका था वशिष्ठ ने कि पहले वाना करोगे तभी तुम्हें सरयू में प्रवेश मिलेगा और 11, 10 वर्ष के बाद 11वें वर्ष में तुम जा सकते हो और उसी वक्त श्री राम सरयू में प्रवेश कर गए थे वो पूरी कथा सरयू के तट उपन्यास में भी मैंने आपको दी है भगवान राम की कथा का तत्व रूप दिया है कि गुरुकुल में हम कैसे पढ़ाते थे वेद की इस गंभीर ऋचाओं को कितना सरल और मनोरम करके छोटे बच्चों तक लाते थे और आज आप भागते हो इस अमृत ग्रंथ से आए दोहरा लें इसको क्या कह रहे हैं हाँ आज की ऋचा दोहरा लें और जरूर अपने यहां इसको धरोहर बनाए ये अमृत साधारण नहीं है आप नोट करते रहें इसे अपने यहां एकत्र एक करते रहें जिससे आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो वेद बड़े दुर्लभ हैं गुरुकुल है नहीं फिर सुनेंगे सुनाएंगे लोग कैसे हम हाँ। पुरुणाम विषाम देव यती नाम अगनिम सूते भीचो भीमे यम सीमी धन्य ड़ते आज की ऋचा आओ अपने आप को आवाज दे डाले हम आज आओ कि हम अपने को जगाए खुद स्वयं कि तेरे हरऊ सर्वत्र सदा सदा से व्यापक रूप से हर वत्र यज्ञों के द्वारा वो कौन है जो सड़ांध को सुगंध में पतन को पामन में लौटा रहा वो आत्म यज्ञ ही तो है वो ब्रह्म यज्ञ वो आत्मा ही तो है क्योंकि पेड़ एक पत्ती बनाना नहीं जानते कोई सत्ता है उनमें जो बनाती है हम शरीर का एक कोष बनाना नहीं जानते कोई तो है जिसे अंधी आंख भी देख रही है कि हाँ कोई है जो मेरे जूठे अन्न को बन के शबरी का राम रक्त में बदल रहा है तो कहा प्रा वो कि वो कौन है जो यज्ञों के द्वारा निरंतर मुझ में एक नई नूतन सृष्टि किए जाता है पुराना व्यापक रूप से एक एक सांस एक एक क्षण धड़कन जो दे रहा मुझको सचराचर को सबको विषाम और जिसकी ज्योतियों से दृश्य मात्र है सब कुछ दिखता है सब कुछ देव यती और जो सचराज, जो देवताओं का यतियों का मुनियों का सबका परम पूज्य है जिसको भजते हैं सब अग्निम वो अग्नि वो ब्रह्म ज्वाला वो ब्रह्म अग्निया सूपते भी जिनकी सारे वेद श्रुतियां और स्मृतियां गाते हैं जिनकी के सूक्तों का, का पाठ करती हैं गाती हैं जिन्हें वचा और जिस सूर्य का भान लेती हैं वो अभी आओ आज उस आत्मा के आओ अपने अंतर के सम्मुख हो जाएं जहां कोई झूठ नहीं चलेगा जहां कोई फरेब नहीं चलेगा क्योंकि कपड़ों से बाहर ही तन ढक पाओगे भीतर तो निर्वस्त्र उसके सामने खड़े होगे ये कमीज कैसे भीतर ले जाओगे ये साड़ी ब्लाउज कैसे जाएंगे भीतर